पादजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र 18 यहाँ भाष्य में तीन गुणों की अपेक्षा से पुरुष को चतुर्थ कहा है इस वचन से अन्य भी जो तुरीय वाक्य है वे जागृत आदि अवस्था में जो तीन गुण हैं उनकी अपेक्षा से जो पुरुष का साक्षित्व है उसको ही पुरुष की तुरीय चतुर्थ अवस्था कहा है यह बात सिद्ध है ऐसा ही स्मृति भी कहती है सत्वाद विद्यात् विद्याजा स्वप्नमादिशेत प्रस्वापनम तूतमसा तुरी त्रि सुसंतम सत्वगुण से जागरण जनो और रजोगुण से स्वप्न तथा तमोगुण से सुसुप्ति समझो और तुरीय साक्षी इन तीनों जागृत स्वप्न और सुसुप्ति में सतत ओतप्रोत है ऐसा समझना चाहिए शंका क्योंकि भोग और अपवर्ग गुणों का कार्य होने से गुण है फिर पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए दृश्य है यह कैसे कहते हैं समाधान तावेतावेति यद्यपि भोग और अपवर्ग बुद्धि कृत है यह अन्वय और व्यतिरेक से सिद्ध है कि ये बुद्धि के कार्य है अतः उनको बुद्धि में मानने में ही लाघव है पुरुष मानने में लाघव नहीं है दृष्टांत दिखलाकर परिहार करते हैं यथेत्यादि ना पुरुष में स्वामी होने से जय की भांति भोग और अपवर्ग व्यपदेश से अमुख्य में मुख्य व्यवहार से कहे जाते हैं यह वाक्यर्थ है बंध और मोक्ष यथोक्त भोग और अपवर्ग है वह पुरुष ही उनके फल का भोगता है बुद्धिगत विषयावधारण पुरुषावधारण के फल सुख दुख आदि रूप फल का भोगता है अपने में प्रतिबिंबित सुख दुख का साक्षी है अतः उन सुख दुख का स्वामी है यहाँ पुरुष का भी स्वतंत्र भोग कहा है और स्वरूप प्रतिष्ठा व चितिशक्ति शास्त्र के इस अंतिम सूत्र में पुरुष का स्वतः ही मोक्ष भी कहेंगे अतः पुरुष के भोग और अपवर्ग का निषेध नहीं है क्योंकि बुद्धिगत भोग और अपवर्ग को स्वतः पुरुषार्थता नहीं है और करण के व्यापार की पुरुषार्थता सिद्ध है अपितु तो परिणाम रूप भोग और अपवर्ग का ही पुरुष में निषेध किया गया है इसीलिए तव तो एतव इस विशेषण से भाष्यकार ने भोग और अपवर्ग को विशेषित किया है अर्थात तावेतो भोगापवर्गो बुद्धिकृतौ ऐसा विशेषण दिया है संसारी पुरुषों को ही मुख्य भोग बुद्धि की वृत्ति से अभिन्न सुखादि का साक्षात्कार होता है और जीवन मुक्त तथा ईश्वर को तो गौड़ भोग होता है जो सुखादि के साक्षात्कार मात्र रूप होता है यह बात ईश्वर के लक्षण वाले सूत्र में हमने प्रतिपादन की है यदि पुरुष में पृथक भोग और मोक्ष न माने तब कार्य कारण कार्यकारणकर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सु, सुख दुखा भोक्तृत्व हेतु रुच्यते मुक्तिर हेत्वान्थारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति कार्य कारण के कर्तृत्व में प्रकृति हेतु कहलाती है और सुख दुख के भोग में पुरुष को हेतु कहते हैं अन्यथा रूप को त्याग कर स्वरूप से व्यवस्थिति मुक्ति है इत्यादि वाक्य उत्पन्न न हो सकेंगे बुद्धि के ही बंधन हैं और विवेक ख्याति द्वारा तदर्थावसाय पुरुषार्थ की समाप्ति उपवर्ग है तथा च यथोक्त भोग और अपवर्ग रूप पुरुषार्थों के साथ संबंध बुद्धि का बंध है और पुरुषार्थों से बुद्धि का वियोग मुक्ति है यह भाव है ये दोनों बुद्धि के परम बंध और परम मुक्ति है और पूर्वोक्त भोग और अपवर्ग अपरबंधन और जीवन मुक्ति है इसलिए कोई विरोध नहीं है ऐते इस शब्द आदि विषय भोग और विवेख्या पुरुष में औपचारिक होने से ग्रहण धारणाधि भी पुरुष में औपचारिक सत्ता वाले हैं वह जानना चाहिए स्वरूप मात्र से अर्थों का ज्ञान ग्रहण है चिंतन को धारणा कहा है अर्थगत विशेष की तर्कणा को ऊहा कहते हैं वितर्क के अंदर से विचार द्वारा कितनों ही के निराकरण को अपोह माना है वितर्क के माध्यम से विचार द्वारा कुछ का अवधारण तत्वज्ञान है तदाकार तदाकारतापत्ति अभिनिवेश है प्रकृति योग की भूमिका मात्र से ही यहाँ चित्त के परिणामों को गिना है इनसे दूसरे भी इच्छा कृति आदि उपलक्षित जानने चाहिए